एल्विस प्रेस्ली महान गायक रॉक एंड रोल के राजा एलविस ने लय और ब्लूज और देसी संगीत से दुनिया को एक नई दिशा दी उनका पहला संगीत था ऐसा संगीत था जिसे युवा लोग खुद अपना अपना कह सकते थे एलविस प्रेस्ली का जन्म 8 जनवरी 1935 को टुपेलो मिसिसिपी में हुआ उनके माता पिता वर्न और ग्लेडिस प्रेस्ली दो कमरे के छोटे घर में रहते थे को कभी-कभी ही काम मिलता था। वो दूध का से सिखाया। मुझे चिल्लाते हुए और हाथ ताली से बजाते हुए पसंद है यह रहा पांच डॉलर का पुरस्कार और तुम्हारे लिए सब खेल मुफ्त है जब एलविस दस साल का था तो स्कूल प्रिंसिपल उसे मिसी सीपी अलाबामा मेले में ले गए संगीत और रेडियो पर को सुना उसने उनकी नकल की। उसने कभी संगीत पढ़ना नहीं सीखा लेकिन उसके पास संगीत के लिए एक अच्छा कान था प्लीज सर मुझे बाइक चाहिए माफ करना बेटा वो बहुत महंगी है हम तुम्हें गिटार खरीद कर देंगे वो संगीत में तुम्हारी मदद करेगा पहले वे एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे बाद में वे कम लागत के दो बेडरूम के अपार्टमेंट में गए वर्नोन को पेंट वर्नोन को पेंट के डिब्बे पैक करने की नौकरी मिली तिरासी सेंट प्रति घंटे ब्लेडिस ने एक पर्दे के कारखाने में काम किया खैर यहाँ कोई काम धंधा नहीं है चलो शायद मेम्फिस टेनेसी बेहतर होगा एल्विस के हाई स्कूल में सोलह छात्र थे जो पूर्वी तुपेलो की पूरी आबादी से अधिक थे उसने कुछ अच्छे दोस्त बनाए उसे फुटबॉल आर और वहां की दुकानें पसंद थी एलविस को फुटबॉल से प्यार है वो खेलता भी अच्छा है लड़के बालों और कपड़ों के कारण एलविस का मजाक उड़ाते थे वो मुझे परेशान नहीं करते उनमें मैं बड़ा लगता हूँ एलविस को अपने दोस्तों के लिए गाना पसंद था लेकिन भीड़ के सामने नहीं हाई स्कूल में एक शिक्षक ने उसे स्कूल के शो में गाने के लिए मनाया छात्रों को उसका गायन बहुत पसंद आया लोगों ने उससे बार बार गाना दोहराने को कहा वो तीस लोगों में से सर्वश्रेष्ठ चुना गया हाईस्कूल में एलविस ने कुछ नौकरियाँ की माँ बाप को लगा कि नौकरी उसकी पढ़ाई में दखल देगी इसलिए गरीबी के बावजूद माता-पिता ने एक दसमलव दो पांच डॉलर यानी सवा डॉलर प्रति घंटा मिला रात में उसने इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए पढ़ाई की तुम भाग्यशाली हो रोजगार एजेंसी ने कहा कि तुम अपने लंबे बालों के बावजूद एक अच्छे लड़के हो वहाँ लोग तुम्हें इसलिए चिड़ाते हैं क्योंकि वे तुम्हें पसंद करते हैं उन्होंने तुम्हें आकाश हुक देखने के लिए भेजा था ऐसा कुछ नहीं है वे लोग भी मुझे अच्छे लगते हैं मां मैं अपनी माँ के लिए एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ उन्नीस में एल्विस ब्रेस्टली ने अपनी माँ के लिए एक रिकॉर्ड बनाने के लिए मेम्फिस रिकॉर्डिंग सेवा को चार डॉलर दिए उसने माई हैप्पीनेस और, और एक दुखद गीत गाया जिसका नाम था दैस वेन योर हार्ट एक बेगिन उस लड़के का गाना सुनने के बाद आप आपको सुनाने के लिए मैंने उसे टेप किया सैम हाँ वो कुछ अलग है लेकिन उसे काम चाहिए एल्विस दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए वापिस आया सैम ने एल्विस का एक गिटार वादक स्का स्कॉटी मूर और बॉस प्लेयर बिल ब्लैक से परिचय कराया उन्होंने महीनों तक एक साथ काम किया और संगीत की एक नई शैली खोजी सैतानो तुम क्या कर रहे हो हमने कुछ नया हासिल किया है सैम ने रेडियो स्टेशन डब्ल्यू के डिस्क जॉकी डेवीड फ्लिप्स को समूह का पहला रिकॉर्ड दिया श्रोताओं ने उस रिकॉर्ड को बार बार बजाने को कहा और उसके लिए बार बार कॉल किया मैंने एक के बाद एक करके वो रिकॉर्ड चौदह बार बजाया एलविस ने अपने माता पिता के लिए एक रेडियो चालू किया वो घबराया था इसलिए फिल्म देखने गया एल्विस कोटी और बिल की वो रिकॉर्डिंग ऐतिहासिक थी ब्लूज गीत दैट ऑल राइट मामा से उन्होंने एक नई आवाज दी एल्विस ने केंटकी ब्लू मून केंटकी ब्लू मून ब्लूज गाया जो हिट हुआ देसी संगीत और ब्लूज का यह पहला फ्यूजन था बाद में इस फॉर्म को रॉक बेली कहा गया के ग्रैंड ओले ओपरी में प्रदर्शन करना सभी गायकों का सपना था एलविस को अपने पहले रिकॉर्ड के बाद इसका मौका मिला परंतु बेटा तुम वापिस ट्रक चलाओ एल्विस इतना परेशान हुआ कि उसने कपड़ों से भरा एक छूटकेस छोड़ दिया अक्टूबर उन्नीस में दूसरा दूसरी रेडियो रिकॉर्डिंग लुइसाना है के साथ हुई, वो अधिक सफल का का अपनी कार नहीं है उम्मीद है कि मेरी पत्नी की बैंक किस्सों से पहले यह कार घिसेगी नहीं समूह को ब्लू मून बॉयज के नाम से जाना जाता था बॉब निल उनके मैनेजर ने दक्षिण में तीन चार शो बुक किए एलविस प्रगति के इस रास्ते पर था बिलबोर्ड एक रिकॉर्ड पत्रिका का उस पर बेहद प्रसिद्ध थे टॉम पार्कर की सहायता के बिना शायद एलविस इतना बड़ा शोमैन कभी नहीं बनता टॉम पार्कर का जन्म उन्नीस में कार्निवल के लोगों में हुआ था कैसा चल रहा है धंधा टॉम हाउसफुल है सब बढ़िया है टॉम के पास अपना खुद का टट्टू और बंदर नाच का कार्यक्रम था। बाद में उसने अन्य यानी के पीला रंग दिया और कैंडरी जैसे बेच दिया उसने के दोनों दोनों पर छोटे छोटे हॉट डॉग्स को काटकर लगाया और बीच का हिस्सा खुद खा गया फिर उसने उन्हें पैर लंबे वाले हॉट डॉग्स के रूप में बेचा वो कार्निवल सर्कस और शो बोर्ड के लिए प्रेस एजेंट बन गया बाद में विदेश के गायक एडी एर्नोल्ड और हैंक स्नो का मैनेजर बना उसने गायकों संगीतकारों और हास्य कलाकारों के साथ मिलकर देशभर में कार्यक्रम प्रस्तुत किए ठीक है गर्म प्लेट को प्लग करो कर्नल पार्कर के पास हमेशा पशुधन प्रदर्शन के रूप में एक पिंजरे में मुर्गियाँ होती थी इसलिए उन्हें अपने शो के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था एक बार जब एडी अर्नोल्ड गा नहीं सके तो कर्नल ने अपने नाचने वाले मुर्गियों को बाहर निकाला उन्होंने भूसे के नीचे एक गर्म प्लेट लगाई थी और जब बिजली का कर करंट बहा तो गरीब मुर्गियां जीवंत हो गई उन्नीस के अंत तक एलविस अपने हिट रिकॉर्ड और दिखावे के साथ एक सप्ताह में 2,000 हजार डॉलर बना रहा था उसने अपने माता पिता के लिए एक गुलाबी कैडिलैक और चालीस का मेमफिस में घर खरीदा उस लड़के में मेरी रुचि है मैं उसकी बुकिंग में आपकी मदद करूंगा कर्नल पार्कर एल्विस से मिले जब वो हॉन्क स्नो के शो में था हेंक प्रमुख गायक था और कर्नल उसका मैनेजर था मैं आपके बेटे की सहायता कर सकता हूं एल्विस के मैनेजर बनने के लिए कर्नल ने वर्नोन और ग्रेडिस पेस्लि के साथ दोस्ती बनाई नवम्बर उन्नीस में एल्विस का प्रबंधक बॉब नील कर्नल को एल्विस का मैनेजर नियुक्त करने के लिए सहमत हुए उन्नीस सौ छप्पन का वर्ष बना कर्नल के मार्गदर्शन में उसका करियर आसमान छू गया टीवी पर दिखा डोर्सी ब्रदर्स स्टेज शो के लिए उसे 1250 डॉलर मिले उसने एक साथ पांच शो किए और टीवी दर्शकों ने एल्विस जैसा पहले कुछ नहीं देखा था आप हिले नहीं नहीं तो कैमरे की रेंज से बाहर हो जाएंगे एलविस ने मिल्टन बेले के साथ दो शो किए और प्रत्येक शो के लिए उसे 5000 हजार डॉलर मिले गर्मियों में उसने स्टीव एलन शो किया उसमें उसने एक टक् पहना और गाने के लिए खड़ा रहा उससे उसके प्रशंसक परेशान हुए उस समय के प्रमुख टीवी शो एड सुवन शो में तीन प्रस्तुतियों के लिए उसे पचास हजार डॉलर मिले लेकिन हंगामे और उसकी हरकतों के कारण एलविस को टीवी स्क्रीन पर सिर्फ कमर के ऊपर तक ही दिखाया गया कर्नल ने आरसीए रिकॉर्ड के साथ एक करार किया उन्होंने पैंतीस हजार में सैम्स फिलिप्स का अनुबंध खरीदा जिसमें एलविस को पांच हजार डॉलर का बोनस मिला शुरुआत हार्ट ब्रेक होटल से हुई एक के बाद एक करके एलविस के रिकॉर्ड चार्ट पर नंबर एक बने और दस लाख से ज्यादा रिकॉर्ड बिके उसके बाद से लोकप्रिय संगीत हमेशा के लिए बदल गया 1950 के दशक में एल्विस ने अन्य सितारों की तुलना में कहीं ज्यादा गोल्डन रिकॉर्ड अर्जित किए कर्नल पार्कर ने एल्विस के लिए 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ मिलकर चार लाख पचास डॉलर में तीन फिल्में बनाने का सौदा किया एल्विस की पहली फिल्म लव मी टेंडर की आलोचकों ने खराब समीक्षा की लेकिन हॉलीवुड ने एक नया इतिहास रचा फिल्म बनाने की लागत रिलीज के तीन दिनों में ही वसूल हो गई अगली दो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही उसके प्रशंसक दिनों दिन बढ़ रहे थे उन्नीस में लव मी टेंडर खत्म करने के बाद उन्नीस में फिल्म लव में टेंडर खत्म करने के बाद कर्नल ने क्रॉस कंट्री संगीत टूर के लिए एलविस को बुक किया इस बार वो बड़े शहरों में गए और एक रात में एलविस ने पच्चीस डॉलर बनाए उन्नीस में जब फिल्में नहीं बनी तब एलविस ने देश भर में गीत गाए एलविस अभी भी हर शो से पहले मंच पर भयभीत होता था लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू करता वो सहज हो जाता प्रशंसकों के लिए एक नया जादू पैदा करता है और दयालु रहा शो की कमाई का चेक वो टुपेलो शहर को दान कर रहा है मिशीपी अलाबामा मेले और डेयरी शो में ओल्ड शेप गायन के लिए दूसरा पुरस्कार जीतने के दस साल बाद एल्विस वहां वापिस लौटा देवी और सज्जनों आप एलविस की फोटो खरीदें केवल पचास सेंट में न केवल कर्नल ने संगीत समारोह में एलविस की फोटो बेची उन्होंने एक एलविस उद्योग शुरू किया बेची जाने वाली हर वस्तु एलविस और कर्नल के लिए अधिक धन लाई टी शर्ट नेकर और अन्य कपड़े आकर्षक कंगन स्टफ्ड कुत्ते टेडी बियर लिपस्टिक गुड़ी और रंग भरने वाली किताबें भी साथ में चित्र पोस्टर और बटन हर समय नए आइटम दिखाई देते उन्नीस में एलविस ने शायद दस मिलियन डॉलर की कमाई की उन्नीस में भी एक बड़ा उन्नीस सौ एक बड़ा साल था उन्नीस में उन्होंने मेमफिश के बाहर एक 13 एकड़ की जमीन ग्रेस लैंड खरीदी इसमें 23 कमरे एक स्विमिंग पूल और एक खेल का कमरा था उनके पास एक पूल टेबल शोड़ा फाउंटेन, मूवी प्रोजेक्टर और दो टीवी भी थे उसने कपड़े गहने और कार कैडिलैक रोल्स रॉयस बसें, ट्रक और मोटरसाइकिलें खरीदी आप चर्च संगीत को बड़ी खूबसूरती से गाते हैं मुझे वो बहुत प्यारा लगता है एलविश अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करता था वे उसके साथ ग्रेसलैंड में रहते थे और साथ में दादी एक चाची दो चाचा और मेम्फिस माफिया भी हर सार्वजनिक समारोह में किशोर लड़कियां एल्विश को मॉब करती थी तब उसके करीबी दोस्त उसके अंगरक्षक बनते थे वो आपको मेम्फिस माफिया क्यों कहते हैं अखबार का टैग हम पर चिपक गया है हम एलविश की पूरी देखभाल करते हैं उसके बिलों कपड़ों यात्रा और सामान का ध्यान रखते हैं हम उसके प्रशंसकों से उसे बचाते हैं एल्विश का मनोरंजन तब होता था जब वो पूरी रात के लिए कोई मनोरंजन पार्क रोलर स्केटिंग रिंग या मूवी हाउस किराए पर लेता था फिर वो अपने पूरे गैंग और अपने दोस्तों को मस्ती करने के लिए प्रेसली को सेना में भर्ती किया गया साथ में प्रेस के लोग और कर्नल थे जिन्होंने गुब्बारों के साथ एलविस की नई फिल्म किंग क्रियोल का प्रचार किया था चाहे एलविस सेना में भले ही हो लेकिन लोग उसे भूलेंगे नहीं उसकी नई फिल्म किंग क्रिकोल क्रियोल जल्द ही रिलीज होगी फोर्ट चैफी तक रंगरूटो को ले जा रही बस एक रेस्तों में रुकी दर्जनों प्रशंसकों ने एलविश के कपड़ों को फाड़ा और वहां हंगामा मचाया मैंने उसे खाना खिलाया था मैंने उसे, पहले, मैंने उसे, पहले, पहले उसे पकड़ा था क्या आपको पता है कि हम उसके बालों को प्रशंसकों को कितने में बेच सकते हैं बाल आज थे कल गायब थे फोर्ट चैफी में सेना ने कर्नल पार्कर को कई दिनों प्रेसली वहां एक सैनिक बनने आया था अंत में डब्लू ए सी के लेफ्टिनेंट सूचना अधिकारी ने संवाददाताओं को सख्ती से बताया कि वे अब एल्विस से मिलने नहीं आ सकते थे मार्च के अंत तक मार्च, मार्च सप्ताह में ने अपने प्रशंसकों को क्या लिखा है एल्विस स्पेशली अभिनय कर सकता है जब वो मेमफिस में था तब उसकी फिल्म किंग क्रियोल रिलीज हुई रिलीज हुई आलोचकों ने उसे खूब पसंद किया अगस्त में Elvis को एक भयानक झटका लगा माँ जिनसे वो बहुत प्यार हो जिनकी प्रशंसा करता था उस समय रॉक एंड रोल जर्मनी में सबसे बड़ा युवा आंदोलन था सैकड़ों जर्मन किशोर प्रशंसकों को एल्विस से दूर रखा गया किराया आठ सौ डॉलर प्रतिमा है मरम्मत का अलग से भुगतान करना होगा पत्रिक की कहानियां एल्विस के महल की बातें करती थी लेकिन अपने पिता और दादी के साथ एक साथियों का सम्मान जीता उन्हें, उन्हें एलविस को उसके प्रशंसकों से बचाया पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्टो ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है उसे एलविस प्रेस्टली हाउंड डॉक्स नाम दिया गया है पर एल्विस अन्य अन्य फौजियों से अलग था उसे एक सप्ताह में लगभग दस हजार पत्र मिलते थे उनमें से ज्यादातर को कर्नल के पास भेजा जाता और दावदा डी स्टैंडली जर्मनी में तैनात एक वायु सेना के कप्तान की बेटी प्रिशिला चौदह वर्ष की थी जब एल्विस उसे मिला सार्जेंट एल्विस प्रेस्लि को मार्च उन्नीस सौ साठ में सेना से छुट्टी मिली उसने जर्मनी से मैक एयरफोर्स बेस के लिए उड़ान भरी सुबह छह बजकर पैंतीस मिनट पर एक बर्फीला बर्फीली आंधी में वो वहां पहुंचा उसे को कर्नल और दोस्तों ने बधाई दी मैं समझता हूं कि आपको वफादार कर्तव्य और सेवा के लिए प्रमाण पत्र मिला है फ्रैंक शिनात्रा की बेटी नैन्सी ने उन्हें अपने पिता की ओर से एल्विस को ड्रेस शर्ट का उपहार दिया जब वो सेना में थे तब एलविस और उसकी शैली की कई लोगों ने नकल की एक टीवी शो में फिल्वल ने गाया यू आर नथिंग बट आरकॉन और ब्राउन शूट कॉम्बैट बूट्स बाय बाय बर्डी एक ब्रॉडवे शो रॉकी नाम के रॉक गायक के बारे में था जो पूरे दो साल तक चला कर्नल ने सुनिश्चित किया था कि एल्विस का नाम अच्छी तरह से हर कोई जाने एल्विस ने उन्नीस में दो मिलियन डॉलर और उन्नीस में उससे भी अधिक पैसे बनाए ऊपर से नीचे और फिर से ऊपर सेना से बाहर एल्विस का करियर फिर से उच्च गियर में गया लेकिन बदलाव कुछ बदलावों के साथ उसके अब लंबे बाल नहीं थे और न ही कोई हार्ड रॉक संगीत था फिर एक अधिक परिपक्व एल्विस ने रोमांटिक गाथा गीत गाए मेम्फिस के पूरे रास्ते 24 घंटे प्रशंसकों की लंबी कतारें लगी थी एल्विस अपने पुराने घर ग्रेसलैंड में कुछ दिनों के लिए रुके फिर वो फ्रेंक सिनात्रा के साथ एक टी विशेष करने के लिए मियामी बीच के लिए ट्रेन से रवाना हुए देखो यहाँ दो पीढ़ियों के आदर्श यह सच में इतिहास है सिनात्रा के विशेष कार्यक्रम में छह मिनट के अतिथि शॉट के लिए एलविस को एक लाख पच्चीस हजार डॉलर मिले 1961 में एल्विस ने मेम्फिस में दो और एक हवाई में दान के प्रदर्शन दिए विमान में जिमी स्टीवर्ट और मिनी पर्ल भी थे लेकिन एलविस को देखने के लिए वहां पच्चीस हजार प्रशंसक मौजूद थे उन्नीस को यह उनका अंतिम संगीत कार्यक्रम था लेकिन एल्विस ने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में बनाना जारी रखा ब्लूज फ्लेमिंग स्टार ब्लू हवाई उन्नीस के वसंत से उन्नीस की सर्दियों तक एल्विस का कोई भी गीत अव्वल नंबर पर नहीं था कर्नल ने यह सुनिश्चित किया कि फिल्में पैसा बनाती रहें लेकिन उनमें न तो एल्विस की गायकी और न ही उसके अभिनय का कोई इस्तेमाल हुआ किसिंग इस कजिन्स पहली क्विक फिल्म थी पैसे बचाने के लिए उसे 17 दिनों में शूट किया गया था पर क्विक फिल्म ख़राब बनी थी क्योंकि वो कभी भी जनता के सामने प्रशंसकों के धक्के मुक्के के बिना उपस्थित नहीं हो सकता था इसलिए एल्विस ने मेम्फिस माफिया को अपनी सुरक्षा और साथ साह्चर्य के लिए रखा उसमें सेना के कुछ पुराने मित्र भी थे एलविस के स्टाफ में कितने युवा हैं कभी सात कभी बारह वो फुटबॉल खेलता तैरता और मोटरसाइकिल चलाता दोस्तों के अनुसार एल्विस विनम्र उदार और मजेदार था आप सच में एलविस के बारे में क्या महसूस करते हैं हम उसे बड़े भाई की तरफ प्यार करते हैं हम उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं तब भी जब वो ना आपा खो देता है वो कभी भी कभी-कभी दुखी महसूस करता है लेकिन हम उसे समझते हैं 1960 में ब्लू ने एल्विस उसके पिता वर्नोन और सोतेली डी के साथ क्रिसमस बिताने के लिए जर्मनी से उड़ान भरी सेना में पिछले साल की तुलना में यह उड़ान बेहतर थी और डी मुझे बेहद खुशी है कि पिताजी ने आपसे शादी की आपने पिता के अनुरोध पर प्रिस्किलान डी एल्विस अपनी दादी और चाची के साथ ग्रेसलैंड में रहा ग्रेसलैंड में रहा प्रिशिला ने उन्नीस में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर मॉडलिंग की पढ़ाई की आपके सामने सच्चा हॉलीवुड हॉलीवुड स्टार खड़ा है हाहा। हाँ ने अपना ज्यादातर समय हॉलीवुड की फिल्में बनाने में बिताया वर्षों तक अखबार की गपशप कॉलम और फिल्म पत्रिकाओं ने एल्विस के नाम को अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा लेकिन एक मई उन्नीस को लॉस वेगास में एल्विस ने प्रिश्किला ब्लू ब्यू लियू से शादी कर ली शादी समारोह छोटा ही था सिर्फ परिवार लेकिन प्रेस के लिए कर्नल ने भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया था मेम्फिस माफिया के बिना एल्विस और प्रिशिला ने अपना अधिकांश समय सर्किल जी ग्रेसलैंड के पास एक एकड़ के खेत में बिताया इस सब को छोड़कर अब हॉलीवुड वापस जाना मुश्किल होगा उनकी बेटी लीजा मैरी का जन्म एक फरवरी उन्नीस को हुआ एल्विस कब खुश नहीं रहा दुनिया भर से बुलावे आ रहे हैं और प्रशंसकों को दूर रखने के लिए गार्ड ड्यूटी पर है लेकिन एलविस विवाहित जीवन में व्यवस्थित नहीं रह सका लीजा मेरी और पिछला ने उन्नीस में उसे छोड़ दिया उसके बाद मेमफिस माफिया उसके दोस्त वहां वापस आ गए उन्नीस से उन्नीस के मध्य तक एलविस ने कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं दिया उसके प्रशंसक अन्य सितारों के दीवाने बने बॉब डॉलन बीटल्स द रोलिंग स्टोन जेफरसन एयरप्लेन आदि मुझे एलविश अभी भी पसंद है वैसे मैं बीटल्स का प्रशंसक हूँ हे भगवान क्या वो अद्भुत नहीं है मैं एल्विस की फिल्मों से थक गया हूं, वे सभी एक जैसी हैं फिर दिसंबर 1968 में एल्विस ने एक विशेष टीवी प्रोग्राम बनाया एनबीसी का स्मैश हिट है एलविस भाग्यशाली है कि उन्होंने कर्नल को क्रिसमस शो से बाहर कर दिया और उनका गीत इफ आई कैन ड्रीम बिक्री में शीर्ष पर जा रहा है वो बड़ा हिट होगा जुलाई उन्नीस में एल्विस लॉस वेगस में इंटरनेशनल होटल में दिखाई दिए उन्हें देखने के लिए दुनिया भर से प्रशंसक आए थे वो फिर से चोटी पर थे मैं इंग्लैंड से आया हूँ मैं और भी दूर ऑस्ट्रेलिया से आया तब से एलविस सर्दियों में और गर्मियों में एक महीने के लिए लास्ट वेगास आते थे हर महीने वो एक मिलियन डॉलर कमाते थे वो ह्यूस्टन एस्ट्रोडोम में एक मिलियन डॉलर्स के शो के लिए भी दिखाई दिए लास्ट वेगास में सत्तर के दशक में ह्यूस्टन एस्ट्रोडोम और न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके शो के सभी टिकट बिक गए लेकिन एलविस को समस्या होने लगी थी उन्हें प्रिशिला के साथ बड़ा समझौता करना पड़ा उन्नीस में एल्विस और प्रिशिला का तलाक हो गया उसके बाल अब भूरे हैं वो उन्हें रंगता है एल्विस को वजन की समस्या थी वो मोटा हो रहा था वो अब किसी को अपनी फोटो नहीं लेने देता था एल्विस थक गया था कभी उसे शो पसंद थे अब उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसकी कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो धूम्रपान या शराब नहीं पीता लेकिन वो बहुत खाता है सोलह अगस्त सो उन्नीस को एलविस ब्रेस्ले का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वह बयालीस साल का था व्यक्ति। कुछ गड़बड़ है हर बार जब मैं सगाई की बात करती हूँ तो एल्विस मुझे फूलों से बना एक गिटार है, पर वो आता नहीं है लॉस वे तो वेगा में उसके बारे में बात की आज हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया सिनात्रा ने अपने संगीत कार्यक्रम एल्विस को समर्पित किया मंच और स्क्रीन के कई अन्य सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी मेम्फिस ने अपने झंडे को आधे मस्तूल पर झुकाया दुनिया भर से फोन कॉल आए उससे ज्यादा सिस्टम संभाल न सका राष्ट्रपति कार्टर ने देश की जीवन शक्ति विद्रोह और अच्छे हास्य के प्रतीक के रूप में एलविश की प्रशंसा की और एक लाख से अधिक प्रशंसक श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रेसलैंड गए देश ने उसके निधन पर शोक व्यक्त किया एलविस एक राजा था और अन्य प्रसिद्ध लोगों की तरह उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया अखबार की कुछ कहानियां तथ्यों पर आधारित नहीं थी मेडिकल परीक्षक को नशीली दवाओं के दुरुपयोग का कोई संकेत नहीं मिला मृत्यु के समय एल्विस का एक हिट रिकॉर्ड था उसका वर्तमान और दानी संस्थाओं के साथ उदार रहा एल्विस ने तैतीस फिल्में बनाई उसके पैतालीस रिकॉर्ड थे जो दस लाख से अधिक बिके वो एक मजदूर का बेटा था लेकिन वह करोड़पति होकर मरा उसने अमेरिकी पॉप संगीत की दिशा बदल दी एल्विस ब्रेसली एक अमेरिकी किवन दंती था क्षमा